पातंजल योग सूत्र साधन पाद किसी समय देवराज इंद्र शुकर बनकर कीचड़ में रहते थे उनके एक शुक्री थी तथा शुक्री से उनके बहुत से बच्चे पैदा हुए थे वे बड़े सुख के समय बिताते थे कुछ देवता उनकी यह दुरावस्था देखकर उनके पास आकर बोले आप देवराज हैं समस्त देवगण आपके शासन के अधीन हैं फिर आप यहाँ क्यों हैं परंतु इंद्र ने उत्तर दिया मैं बड़े मज़े में हूँ मुझे स्वर्ग की परवाह नहीं यह शुक्री और ये बच्चे जब तक हैं तब तक स्वर्ग आदि कुछ भी नहीं चाहिए देवगण यह सुनकर तो किंग कर्तव्य में विमूढ़ हो गए उन्हें कुछ सूझ न पड़ा कुछ दिनों बाद उन्होंने मन ही मन एक संकल्प किया कि वे एक के बाद एक सब बच्चों को मार डालेंगे जब सभी बच्चे मार डाले गए तो इंद्र कातर होकर विलाप करने लगे तब देवताओं ने इंद्र की शुकर देह को भी चीर डाला तब तो इंद्र उस शुकर देह से बाहर होकर हंसने लगे और सोचने लगे मैं भी कैसा भयंकर स्वप्न देख रहा था कहाँ मैं देवराज और कहाँ इस शुकर जन्म को ही एकमात्र जन्म समझ बैठा था यही नहीं वरन सारा संसार शुकर देह धारण करे ऐसी कामना कर रहा था पुरुष भी बस इसी प्रकार प्रकृति के साथ मिलकर भूल जाता है कि वह शुद्ध और अनंत स्वरूप है पुरुष को अस्तित्ववान नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह स्वयं अस्तित्व स्वरूप है आत्मा को ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है वह प्रेम नहीं करता वह स्वयं प्रेम स्वरूप है आत्मा को अस्तित्ववान ज्ञानवान अथवा प्रेम में कहना सर्वथा भूल है प्रेम ज्ञान और अस्तित्व पुरुष के गुण नहीं वे तो उसका स्वरूप है जब वे किसी वस्तु में प्रतिबिंबित होते हैं तब चाहो तो उन्हें उस वस्तु के गुण कह सकते हो किंतु वे पुरुष के गुण नहीं हैं वे तो उस महान आत्मा उस अनंत पुरुष के स्वरूप हैं जिसका न जन्म है न मृत्यु और जो अपनी महिमा में विराजमान है किंतु वह यहाँ तक स्वरूप भ्रष्ट हो गया है कि यदि तुम उसके पास जाकर कहो कि तुम शूकर नहीं हो तो वह चिल्लाने लगता है और काटने दौड़ता है इस माया के बीच इस स्वप्न में जगत के बीच हमारी भी ठीक वही दशा हो गई है यहाँ है केवल रोना केवल दुख केवल हाहाकार अजीब तमाशा है यहाँ का यहाँ सोने के कुछ गोले लुढ़का दिए जाते हैं और बस सारा संसार उनके लिए पागलों के समान छूट पड़ता है तुम कभी भी किसी नियम से बद्ध नहीं थे प्रकृति का बंधन तुम पर किसी काल में नहीं था योगी तुम्हें यही शिक्षा देते हैं धैर्यपूर्वक इसको सीखो योगी यह दिखा देते हैं कि पुरुष किस प्रकार इस प्रकृति के साथ अपने को मिलाकर अपने को मन और जगत के साथ तादात्म करके अपने आप को दुखी समझने लगता है योगी यह भी कहते हैं कि अनुभव के माध्यम से ही इस दुख में संसार से छुटकारा पाने का उपाय है ये सब अनुभव प्राप्त तो करना ही होगा अतएव जितनी जल्दी वह कर लिया जाए उतना ही शुभ है हमने अपने आप को इस जाल में फंसा लिया है हमें इसके बाहर आना होगा हमसे हम इस फंदे में फंस गए हैं और अब अपने ही प्रयत्न से उससे मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी अतएव पति पत्नी संबंधी मित्र संबंधी तथा और भी जो सब छोटी छोटी प्रेम की आकांक्षाएं हैं सभी का अनुभव पा लो यदि अपना स्वरूप तुम्हें सदा याद रहे तो तुम शीघ्र ही निर्विघ्न इसके पार हो जाओगे यह कभी न भूलना कि यह अवस्था बिल्कुल अल्प समय के लिए है और हमें इसके भीतर से बाध्य होकर जाना पड़ रहा है भोग सुख दुख का यह अनुभव ही हमारा एकमात्र महान शिक्षक है लेकिन स्मरण रहे यह सब केवल अनुभव मात्र है वे क्रमशः हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहाँ संसार की समस्त वस्तुएं बिल्कुल तुच्छ हो जाती हैं तब पुरुष विश्वव्यापी विराट के रूप में प्रकाशित हो जाता है और तब यह सारा विश्व सिंधु में एक बिंदु सा प्रतीत होने लगता है और अपने ही छिद्रता के कारण इस शून्यता के कारण न जाने कहाँ विलीन हो जाता है सुख दुख का भोग तो हमें करना ही पड़ेगा पर स्मरण रहे हम अपना चरम लक्ष्य कभी ना भूलें